स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण अपने प्रेम से धन्य करो एक भक्त मैंने पूज्य विज्ञानानंद महाराज का दर्शन सर्वप्रथम जमशेदपुर में सन उन्नीस में किया था उस समय जमशेदपुर में मैं कार्यरत था महाराज जी को प्रणाम करते ही उन्होंने मेरे नेत्रों में नेत्र डालकर एक अप्रत्याशित प्रश्न किया आपने भगवान को देखा है मैं कोई उत्तर नहीं दे सका क्या उत्तर देता उनके सामने बात करना ही कठिन था और उस पर यह प्रश्न लेकिन मन ही मन कहा था भगवान के सामने ही तो हूँ इस दृष्टि से देखा है अवश्य शायद महाराज ने मेरे मन की बात को समझ लिया होगा क्योंकि कुछ देर बाद ही वे बोल पड़े भगवान को देखने पर आप बाहर नहीं रह सकेंगे यहाँ आना होगा इसके बाद ही मेरी दीक्षा हो गई दीक्षा के कुछ महीनों बाद नौकरी त्याग कर मैंने बेलुर मठ में योगदान किया अर्थात उन्होंने एक दृष्टि में मुझे देखते ही यह जा जान लिया था कि मैं यहाँ के लिए चुना हुआ हूँ जमशेदपुर में महाराज जी की अनंत कृपा प्राप्त की है एक दिन उन्होंने मुझे खींच कर उनके बिस्तर पर बिठाया था मैं तत्काल उनके चरणों पर हाथ फेरने लगा था इस सेवा का सुअसर देने के लिए ही उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था या मैं बाद में समझा था ऐसा सुअवसर पाकर मैंने कहा महाराज ठाकुर के बारे में कुछ कहिए तत्काल वे कह उठे हाँ आपको तो खूब आनंद होगा मैं ठाकुर की बातें कहूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत आनंद से सुनेंगे उसके बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी इसका तात्पर्य यह है कि ठाकुर विषयक बातें करने पर सारी रात उनका उसी विषय में ध्यान चलता रहेगा और नींद नहीं आएगी महाराज जी की वाणी अक्षरशा सत्य होती थी जमशेदपुजपुर में महाराज जी के साथ एक ग्रुप फोटो खींचा गया था बहुत से भक्त उन्हें घेर कर खड़े हुए थे फोटो खींचने की सारी तैयारी होते ही महाराज अचानक कह उठे आप लोग चाहे जितनी कोशिश करें किंतु फोटो नहीं आएगा नहीं उठेगा सचमुच यह फ़ोटो खींचा नहीं जा सका परिणाम देखने के बाद पुनः फ़ोटो खींचने का आयोजन किया गया इस बार भक्तों ने उन्हें पकड़ा कहा महाराज आप कहिए कि फ़ोटो उतरेगा आपको यह कहना ही होगा तब महाराज जी क्या करते बोले ठीक है आप लोग जब इतना कह रहे हैं तो ठाकुर की इच्छा से फ़ोटो उठेगा यह दूसरा चित्र स्पष्ट छिपा छपा था जमशेदपुर में मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था जितना अधिक संभव होता उनके पास रहता था एक दिन वे अपने कमरे में अनेक भक्तों के सामने बैठे थे महाराज जी के सामने बहुत से फल और मिठाइयाँ रखी थीं जो सभी भक्तों ने दी थी उनकी ओर देख महाराज जी बोल उठे देखो तो सभी सोच रहे हैं कि ये कैसे साधु हैं इतने फल और मिठाई अपने लिए रखे हैं यह कह कहकर उन्होंने मुझे उन सब मिठाई को उपस्थित भक्तों में बांट देने का निर्देश दिया उनके आदेशानुसार मैं उनको भक्तों के हाथों में देना देने लगा इस समय एक व्यक्ति ने कहा आप तो सब दे रहे हैं अपने खुद के लिए कुछ रखिए यह सुनते ही महाराज जी ने कहा था वो तो यहाँ के ही हैं वे तो लेने नहीं आए हैं देने के लिए आए हैं इस प्रकार उन्होंने मुझे अपने पास खींचकर अपना बना लिया था जमशेदपुर में उन्होंने मेरे दादा अर्थात बड़े भाई को भी दीक्षा दी थी उस समय वहाँ के कारखाने में दादा के दिन की ड्यूटी थी उनके लिए सुबह महाराज जी के पास आना संभव नहीं था यह बात सुनकर महाराज जी ने कहा तो ठीक है संध्या के समय आना उसी समय दीक्षा हो जाएगी सामान्यतः दीक्षा सुबह होती है शाम को नहीं पर यहाँ उन्होंने अपवाद किया दादा को उन्होंने सेवा करने का भी अवसर दिया था हम दोनों भाई उनके पावन शरीर का स्पर्श कर धन्य हुए हैं उनके शरीर को स्पर्श करने पर हमने देखा था कि वह कितना कोमल था रूई की तरह वे कहते थे यह शरीर मेरा नहीं ठाकुर का है इस शरीर से ठाकुर अभी भी कुछ काम कराएंगे इसीलिए इसे रखा है पर अधिक दिन यह शरीर नहीं रहेगा उनका काम पूरा होते ही छुट्टी जमशेदपुर में उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद बेलूर मठ में उनका दर्शन किया है देखते ही वे मुझे पहचान गए बोले आप यहाँ मैंने कहा हाँ महाराज मैंने मठ में प्रवेश कर लिया है महाराज जी ने हंस कहा क्यों मैंने कहा था न कि आपको यहाँ आना ही होगा मुझे तब बहुत आनंद हो रहा था उनके ओर ताकते हुए मैं हँस रहा था अचानक महाराज जी ने कमरे भर लोगों के सामने मेरी ओर देखकर पूछा आप हंस क्यों रहे हैं कोई उत्तर नहीं दे पाया मेरी हंसी भीतर के आनंद के कारण थी किंतु इसे महाराज जी सहित अन्य सभी के सामने कैसे कहता भक्तों के सामने निरुत्तर हो मुझे थोड़ा अटपटा लगने लगा महाराज जी ने तत्काल मेरी इस अड़चन को दूर करते हुए कहा इट इज़ नॉट क्रिमिनल टू लाफ इट इज़ नॉट क्रिमिनल टू लाफ अर्थात हंसना कोई अपराध नहीं है उनके इस बात से मेरा मन शांत हो गया वे अंतर्यामी थे हमारे अंदर की सब बातें समझ पाते थे और वहां वेदना की छाया भी नहीं पड़ने देते थे बेलुर मठ में उनके दर्शन को का कई बार सौभाग्य हुआ है वहां पर बीच बीच में उनकी सेवा भी की है दर्शनार्थी भक्त उनके पास अधिक समय तक बैठ नहीं पाते थे कुछ देर बाद ही वे कहते थे द टाइम इज़ ओवर समाप्त हो गया समय लेकिन मुझ पर यह आदेश लागू नहीं होता था मैं उनके कमरे से आसानी से नहीं निकलता था महाराज जी के रहते मैं इलाहाबाद नहीं जा सका उनके देह त्याग के कुछ समय बाद वहां के मुट्ठीगंज आश्रम में गया और एक महीने रहा था उस समय आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी थी यहाँ कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है इस एक महीने मुठीगंज निवास के अनुभव मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है विशेषकर महाराज जी के कमरे में उनके ही तख्त पर मेरे सोने की व्यवस्था हुई थी प्रथम दिन ही भेड़ी ने मुझे कहा महाराज जी इस आश्रम को छोड़कर गए नहीं हैं आप उनके कमरे में सोएंगे आज रात को ही वे आपको दर्शन देंगे यह सुनकर मैं रात को सोया नहीं उनकी खाट पर कैसे सोता इसके अतिरिक्त निद्रा में तमोगुण को बढ़ावा मिलता है महाराज जी के कमरे में तमोगुण को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता वह रात ध्यान जप में बिताई महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ पर रात बड़े आनंद में बीती थी उस दिन से जितने दिन वहां था उतने दिन उसी प्रकार रात बिताता था दिन को दूसरे स्थान पर कुछ बिछा कर सो लेता था वेड़ी ने मुझे महाराज जी की बहुत सी बातें कही थी उसने यह बताया था कि किस प्रकार उनकी कृपा उस पर हुई थी तब वह दस बारह वर्ष का अपूध बालक था उस समय मुठ्ठीगंज मोहल्ले के सैतान बालकों के साथ वह महाराज जी को तंग करता था बालकों का यह दल चिल्ला चिल्ला कर उनको सुनाकर बोलता था मुठिया बाबा मरेंगे हम दाल रोटी खाएंगे इत्यादि महाराज जी के निषेध की वे परवाह नहीं करते थे एक दिन महाराज जी ने लड़कियों के इस दल में से बेड़ी को अलग बुला उसे डांटा इस घटना के कुछ दिन बाद बेणी के चाचा ने बेणी से कहा तुझे मुठ्ठीगंज आश्रम में काम करना होगा डर कर बेणी ने कहा ओ बाबा मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा वहाँ जाने पर बाबा मुझे मार ही डालेंगे बेणी के भय का कारण जानकर उसके चाचा ने कहा अरे नहीं रे बाबा तुझे प्रेम से रखेंगे उन्होंने ही मुझे तेरे बारे में कहा है और वे तुझे ही चाहते हैं इस प्रकार महाराज जी उनके चिन्हित सेवक की ओर को अपने पास ले आए बेड़ी के चाचा की बात ठीक थी महाराज जी ने उसके पहले के दोषों को क्षमा कर दिया उन बातों को मन में रखा ही नहीं दिन प्रतिदिन बेड़ी उनका प्रिय पात्र स्नेह का पात्र बनता गया और बेड़ी ने वर्षों तक परम निष्ठा के साथ महाराज जी की सेवा की एक दिन बेड़ी ने महाराज जी से कहा आपने कितने लोगों को मंत्र दिया है मुझे नहीं देंगे महाराज जी ने यद्यपि कहा था तुम जो सेवा कर रहे हो उससे ही सब हो जाएगा अवश्य पर बाद में उसे दीक्षा दी थी महाराज जी के कुछ भक्त महाराज जी को प्रणाम करने के बाद बेणी को प्रणाम करने जाते थे इससे बेणी को बहुत संकोच होता था और वह किसी को उसे प्रणाम करने नहीं देता था एक दिन बेड़ी ने यह बात महाराज जी को कही बाबा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मैं साधारण व्यक्ति हूँ ये लोग बड़े सम्मानित लोग हैं मुझे प्रणाम करने क्यों आते हैं महाराज जी ने अपने को दिखाकर कहा देख यह शरीर ठाकुर का स्पर्श करके धन्य हुआ है और तू दिन रात इस शरीर की सेवा करता है इसीलिए वे तुझे प्रणाम करना चाहते हैं महापुरुष के संस्पर्श और उनकी कृपा से वेणी सचमुच एक आश्चर्यजनक मनुष्य हो गया था उसकी गुरुसेवा गुरु के वचनों के पालन में उनकी निष्ठा दर्शनी थी उसका वैराग्य और अनाशक्ति भी वैसी ही थी उसे धन का बिंदु मात्र भी लोभ नहीं था किसी भी भोग्य विषय के प्रति उसका किंचित मात्र भी मोह नहीं था घर की ओर भी खिंचाव नहीं था महाराज जी के देह त्याग के बाद बेड़ी ने अपना बचा हुआ जीवन उनका चिंतन करते हुए मुठ्ठीगंज आश्रम में ही बिता दिया था महाराज जी के देहांत के एक दिन बाद ही बेड़ी को उनका दर्शन हुआ था बेणी से सुना है उन्होंने उसके सामने खड़े होकर कहा बेड़ी मेरे लिए चाय बना बेड़ी ने तत्काल उस आदेश का पालन किया और चाय बनाकर ठाकुर घर में रख दी थी उसके बाद भी कई बार उसे महाराज जी के दर्शन हुआ था महाराज जी प्रेम के आकर्षण के कारण बेड़ी को दर्शन देते थे वे सब समय बेणी को अपने पास रखना चाहते थे एक बार उन्होंने एक चित्रकार से बेड़ी का एक विशाल तेल चित्र बनवाया था मैं जब आश्रम में था तब भी बेणी आश्रम से आश्रम के काम करता और खाना बनाता था महाराज जी जिन वस्तुओं को खाना पसंद करते थे वे सब वह बनाकर मुझे खिलाता था लेकिन हम लोग उसे रसोईया नहीं बल्कि महाराज के प्रिय सेवक के रूप में देखते थे लेणी की मृत्यु के मुठ्ठीगंज आश्रम में हुई थी स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने उनके अंतिम समय में उसे तारक ब्रह्म नाम सुनाया था वाराणसी अप्रैल 1977